श्री माँ शारदा देवी देवी भगवान जब धराधाम में अवतीर्ण होते हैं तब उन्हें पहचानने के लिए श्रीमद् गीता में कहा गया है वशिष्ठ आदि ऋषियों तथा देवर्षि नारद असित देवल और देव ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है एवं आप स्वयं भी मुझसे इस प्रकार कह रहे हैं हमने देखा है कि श्री रामकृष्ण श्री माँ को देवी के आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की है उनके प्रति अनेकानेक सम्मान प्रदर्शित किया है और भक्तों के समीप उनके देवित्व को व्यक्त किया है स्वामी विवेकानंद आदि श्री राम कृष्ण संतानों के मुख से भी बहुत ऐसी घटना हुई है भक्तों के समीप श्री का परिचय देते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा था कि वे ज्ञान सरस्वती है पूर्व अध्याय में हमें इसका प्रमाण मिल चुका है परंतु यह श्री की विशेषता का परिचय होने पर भी उनका व्यक्तित्व इसी में सीमित नहीं था साधारणतः वे अत्यंत संकोचशिला और कोमल स्वभाव थी पर स्थल विशेष में उनके व्यवहार में एक अनोखी दृढ़ता का परिचय मिलता था इसे रुद्र भाव नहीं कहा जा सकता वरन कवि की लेखनी से कुसुम की अपेक्षा मृदु पर वज्र से भी अधिक कठोर कहकर महापुरुषों के हृदय के जिस लक्षण का निर्णय किया गया है यह उसी का उदाहरण है हम उन्मत्त हरीश के दंड के बारे में पहले ही बता चुके हैं और भी दो एक उदाहरण दे रहे हैं गर्मी में एक दिन शाम होने की कुछ पहले श्रीमा माँ उद्बोधन की निचली मंजिल में सड़क के ओर वाले बरामदे में बैठ माला जप रही थी उस समय रास्ते के उस पार मैदान में कुली मजदूर अपने परिवार के साथ झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे उनमें से एक ने अपने स्त्री को बुरी तरह पीटना शुरू किया पहले घूसे थप्पड़ फिर इतने ज़ोरों से एक लात मारी कि वह बेचारी बच्चे सहित लुढ़कती हुई आंगन में जा गिरी फिर उस पर उसने कई लातें मारी श्रीमा का जब बंद हो गया जिन माँ का स्वर नीचे भी कोई नहीं सुन पाते थे उन्होंने वहाँ रिलिंग पकड़ कर खूब जोरों से फटकारते हुए कहा आए गवार, तो क्या बहू को एकदम मार ही डालेगा हत्यारा कहीं का यद्यपि वह क्रोध से पागल हो गया था फिर भी इस मातृमूर्ति के एक बार दर्शन से ही वह उसे मारना छोड़कर उसी प्रकार से झुकाए कह गया जिस प्रकार साँप सिर पर मंत्र धूल पड़ने से हो जाता है उधर मां की सहानुभूति पा वह लड़की गला फाड़ कर रोने लगी उसका अपराध यही था कि वह समय पर रसोई नहीं बना सकी थी कुछ देर बाद ही उस पुरुष का क्रोध शांत हुआ और मनाने की बारी आई यह देखकर सभी अपने अपने काम पर चले गए श्री की मानवी लीला के बीच देवी भाव के क्षणिक प्रकाश ने अनेक भक्तों को चकित कर दिया है वह विद्युत झलक की भांति इतना द्रुत आता था और श्रीमा इतनी जल्दी आत्मसमरण कर लेती थी कि भक्तगण उसे समझकर भी नहीं समझ पाते थे फिर भी उनके मन में एक दृढ़ विश्वास हो जाता था कि देवित्व भी उनका मौलिक भाव है गगन महाराज ने स्वामी रितानंद ने बहुत बार यह देखा था कि जब जब उनमें देवी भाव की प्रधानता होती थी तब तब उनके गले का स्वर और व्यवहार एक सर्गिक वातावरण की सृष्टि कर देते थे और भक्तों के मन कुछ देर के लिए दूसरे राज्य में चले जाते थे एक दिन जयराम बाटी में मां के घर के बरामदे में बैठे वे सवेरे लगभग नौ बजे लाई चबा रहे थे और मां वही झाड़ू दे रही थी इसी समय बाहरी दरवाजे से भिखारी की आवाज़ सुनाई पड़ी माँ कुछ भीख मिले श्री अपने आप बोल उठी मैं अनंत हाथों से काम करके भी पूरा नहीं कर पाती हूं। एक अत्यंत कोमल मधुर स्वर के आकृष्ट हो गगन महाराज के श्री माँ की ओर ताकते ही उन्होंने काम बंद कर दिया और हंसते हंसते कहा देखो तो भला मेरे दो ही तो हाथ हैं और फिर कहती हूं मेरे अनंत हाथ हैं श्री की श्री के, के मातृत्व भाव तथा गुरु भाव को एक प्रकार से इसी देवी भाव के ही विविध विकास कहा जा सकता है हिंदू शास्त्र में माता और गुरु को देवी के रूप में पूजने का विधान है लेकिन वर्तमान क्षेत्र में श्री माँ के आश्रित भक्तगण उनमें ऐसी अलौकिक करुणा पवित्रता शरणागत वसलता आदि का परिचय पाते थे कि केवल शास्त्रीय विधि के अनुसार ही नहीं परंतु प्रत्यक्ष देवी समझ वे श्री माँ को अपने हृदय का अकपट भक्ति अर्घ अर्पित करते थे इस भक्ति प्रकाश अथवा विश्वास की अभिव्यक्ति की कोई सुचिंत विधिबद्ध धारा नहीं थी था केवल पूजा का स्वतः जागृत आग्रह अथवा हृदय में अनुभूत सत्य के संबंध में माताजी का अनुमोदन पाने की आकांक्षा कोई कोई दीक्षा के समय अथवा स्वप्न में श्री को देवी रूप में देख पाते थे और यह अनुभूति जीवन का सहारा बनकर नाना प्रकार से उनके कार्यों को नियंत्रित करती थी सुमति नाम की एक भक्त महिला ने स्वप्न में देखा था कि वह श्री को लाल किनारे की साड़ी पहनाकर दुर्गा रूप में उनकी पूजा कर रही है इसीलिए चौड़े लाल किनारे की साड़ी ले वह श्री के निकट आई पर लज्जा से स्वयं कुछ न कह सकने कह उसने दूसरे के द्वारा अपने स्वप्न की बात कहलवाई माँ सुनकर हंसते हंसते कहा जगदम्बा ने ही स्वप्न दिया है क्यों ठीक है ना फिर भी दो साड़ी को तो पहनना पड़ेगा उन्होंने साड़ी पहन ली उसी दिन रात को लक्ष्मी पूजा थी शाम को एक महिला लक्ष्मी पूजा की सारी सामग्री लेकर आई और सिमा के चरणों की पूजा की बाद में चार पैसे रख कर प्रणाम किया माँ ने वहाँ उपस्थित सबसे कहा आहा उसे बड़ा कष्ट है बेटी वह बड़ी गरीब है उस महिला का इकलौता बेटा बीए पास करने के बाद पागल हो कर लापता हो गया था और पति भी पुत्र शोक से पागल हो गया था मां ने उसे आशीर्वाद दिया कोई कोई यह भी कह सकते हैं कि ऊपर के दोनों उदाहरणों में सीमा की के कार्यतः अपने देवित्व को स्वीकार करने पर भी आश्रितों या आर्तों के मन को न दुखाने का जो आग्रह है वह इस स्वीकृति के साथ इस प्रकार मिला हुआ है कि इसे देवित्व के अंगीकार के प्रमाण स्वरूप ग्रहण नहीं किया जा सकता तथापि यह स्मरण रखना होगा कि हम इस ग्रंथ में सीमा का संपूर्ण चरित्र अंकित करने जा रहे हैं इसलिए हमारा भक्तिवान पाठकों से अनुरोध है कि वे सहसा कोई सिद्धांत स्थिर न कर धैर्यपूर्वक हमारे साथ धीरे धीरे अग्रसर हों हम एक लोकोत्तर व्यक्तित्व के सम्मुख उपस्थित हैं यहाँ हट की अपेक्षा आर्थिकता ही हमारे लिए अधिक सहायक होगी यही सोचते हुए हम विपरीत समालोचना के भय से पीछे न हट कुछ और भी अनुरूप घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं श्री रामकृष्ण के देह त्याग के बाद एक बार मां कामार पुकुर से जयराम बाटी आ रही थी शिबू दादा उस समय लड़के थे वे भी कपड़े की गठरी दे साथ चल रहे थे जयराम बाटी के पास मैदान के बीच आकर उनके भर में कुछ विचार आने से वे एकाएक ठहर गए थोड़ी दूर चलने के बाद पीछे किसी के आने की आहट न पा माँ ने मुड़ कर देखा कि शिबू खड़ा है इसलिए विस्मित होकर सब कहा अय शिबू बढ़ आ शिबू ने कहा एक बार यदि बताओ तो आ सकता हूँ माँ ने पूछा कौन सी बात शिबू ने कहा तुम कौन हो बता सकती हो माँ जवाब दिया मैं कौन हूँ मैं तेरी चाची हूँ इस पर शिबू ने कहा तब जाओ अब तो घर के पास आ गई हो मैं और नहीं जाऊंगा उस समय दिन ढल चुका था माँ ने व्यग्र होते हुए कहा देखो तो भला मैं और कौन हूँ मैं मनुष्य हूँ तेरी चाची शिवू ने फिर कहा अच्छा तो तुम जाओ ना। शिवू को निश्चल देख माँ ने कहा लोग कहते हैं काली तब शिवू ने कहा काली तो सच माँ ने कहा हाँ शिवु ने खुश होकर कहा तब चलो और साथ साथ जयराम बाटी फरवरी 1920 के मध्य में श्री की जयराम बाटी से कलकत्ता जाना निश्चित हुआ यह बात शिवु दादा को मालूम हुई तो वे उनसे प्राय 11 बजे भेंट करने जयराम बाटी आए और प्रणाम कर बोले कि वे उस दिन और कामारपुकुर नहीं जाएंगे क्योंकि रघुबीर जी की पूजा भोग संध्या आरती शहन आदि सब कुछ उस दिन के लिए समाप्त कर आए हैं इसे असंतुष्ट हो माने उन्हें उसी दिन कांवार पुकुर लौटकर संध्याकालीन सारे कार्य यथाविधि करने की आज्ञा दी और कांवार पुकुर ले जाने के लिए कुछ फल और साग सब्जी एक पोटली में बांधकर देने को ब्रह्मचारी वरदा से कहा तीन बजे फिर बुलाकर कहा कि पोटली इत्यादि लेकर शिवू को आमोदर नदी तक पहुंचा आए वरदा ने वैसा ही किया पर कुछ देर बाद ही देखा गया कि शिबु दादा फिर माँ के घर लौट आए हैं दिमाग के चरणों पर सिर रख कर रोते रोते कहने लगे माँ मेरा क्या होगा बताओ मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ माँ समझा रही थी शिबू उठ तुझे फिर चिंता क्या है तूने ठाकुर की इतनी सेवा की उन्होंने तुझे कितना प्यार किया तुझे भला चिंता ही क्या है तू तो, तो जीवन मुक्त हो गया है शिबू दादा तब भी कह रहे थे नहीं तुम मेरा भार लो और तुमने जो कहा था तुम वही हो या नहीं बताओ माँ जितना ही उसके मस्तक और चिबुक पर हाथ फेर कर प्यार करती और सांत्वना देती उतना ही दादा आंसू बहाते हुए कहते जाते कहो कि तुमने मेरा सब भार लिया है और तुम साक्षात काली हो या नहीं श्री तब तक कुछ विचलित हो उठी थी अब शिबू दादा की इस प्रगाढ़ व्याकुलता को देख उनका भावान्तर हो गया आस में खड़े वरदा महाराज को स्पष्ट जान पड़ा कि श्री उस समय सचमुच सामान्य मानवीय नहीं है शिवु दादा के सिर पर हाथ रखते हुए उन्होंने गंभीर भाव से कहा हाँ वही हूँ शिबुदादा घुटनों के बल बैठ दोनों हाथ जोड़कर मंत्र पाठ करने लगे थर्मंगल मंगल इत्यादि श्रीमान ने उनका चिबुक स्पर्श कर चुमा शिबूदादा के आंसू पोछकर बगल में गठरी दबाए आनंद से घर की ओर चल पड़े माँ की आज्ञा से वृदा फिर उनके हाथ से गठरी लेकर हाथ साँस चले गांव के बाहर आकर शिवु दादा प्रफुल्ल से हो वरदा से कहने लगे भाई मैं साक्षात काली माँ साक्षात काली है वे ही कपाल मोचनी है उनके ही कृपा से मुक्ति मिलती है समझे यहाँ पर श्री माँ के केवल कार्यों से नहीं अपने मुख से ही देवित्व स्वीकार किया है इन उदाहरणों में यदि दूसरे उदाहरण से यह आपत्ति हो कि यहाँ स्वीकृति स्वतः प्रकटित नहीं है इसके पीछे शिबु दादा का हठ है तो हम कह सकते हैं कि उस जगह जो तृतीय व्यक्ति साक्षी के रूप में उपस्थित था उसने श्रीमा के उस कथन को दादा को समझाने के लिए केवल स्तुति वाक्य के नहीं जाना था सत्य ही समझा था वहाँ श्रीमा विवश भी नहीं थी वे अनायास अस्वीकार कर सकती थी ऐसा तो था नहीं कि वे ऐसा अस्वीकार कभी न करती हों जिज्ञासु का प्रश्न जहाँ केवल उत्सुकता अथवा खुशामद से उत्पन्न जान पड़ता था वहाँ श्रीमां माँ मूर्ख की अज्ञात को अधिक बढ़ाना उचित न समझकर अस्वीकार कर देती थी उन सब मौक़ों पर भी विरले ही कोई कोई श्रद्धामान और बुद्धिमान यह समझ पाते थे कि श्री के देहावलंबन से दैवी शक्ति का अवतरण होने पर भी अपूर्व विनय और संयम के साथ वे उसे सर्वसाधारण में प्रक प्रकट न कर सरला ग्रामीण रमणी की भांति आचरण कर रही है नम्रता की प्रतिमूर्ति श्रीमा अपने को सर्वदा श्री रामकृष्ण के चरणों की आश्रयता ही समझती थी और सबके मन में वही भाव दृढ़ कर देती थी दीक्षा देने के बाद वे ठाकुर को दिखा कर कहती थी देखो वे ही गुरु हैं नितान्त अंतरंगों के साथ बातें करते करते यद्यपि कभी कभी उनका देवी भाव प्रकट हो जाता था तो भी लौकिक व्यवहार के समय जान बूझ कर वह प्रकट नहीं होता था एक पुराने स्त्री भक्त श्री माँ की अंतिम बीमारी के समय एक दिन आकर तुम जगदम्बा हो तुम ही सब हो इत्यादि कहकर उनकी प्रशंसा करने लगी श्री मां तक्षण रुक्षकंठ से कह उठी आओ आओ जगदम्बा उन्होंने कृपा कर चरणों में शरण दी थी इसी से कितार्थ हो गई तुम जगदम्बा हो तुम फलानी हो चली जाओ यहाँ से यद्यपि वे किसी भक्त के हार्दिक विश्वास पर आघात नहीं पहुँचाती थी तथापि इस प्रकार प्रशंसा के के सहन नहीं कर सकती थी एक दिन सवेरे जयराम बाटी में माँ के घर के बरामदे में श्री राम कृष्ण पोथी से विवाह के अंश का पाठ हो रहा था माँ के साथ बैठ दो एक और भी सुन रहे थे इस अंश में माँ को जगदम्बा कहकर उनकी बड़ी प्रसन्नता की गई थी इसका थोड़ा सा सुनकर ही माँ उठकर चली गई दक्षिण भारत जाने के पहले कठोर कोठार में रहते समय एक दिन दोपहर को बैठी हुई माँ अपने आप संसार के दुख तथा उनके निवारणार्थ श्री रामकृष्ण के आगमन की बात सोच रही थी ऐसे समय जब एक सेवक वहाँ आया तब उन्होंने कहा यही ठाकुर बार बार आते हैं एक ही चांद रोज रोज उठता है निस्तार नहीं है पकड़े गए हैं कहते हैं बार बार आकर दुख को सहन करोगे कितने दिन क्या यह केवल जीवों के लिए ठाकुर के लिए भी है इसी से बैठी सोच रही थी देखा इसका अंत नहीं ठाकुर को कितना कष्ट है कौन समझेगा सेवक ने कहा केवल ठाकुर को ही क्यों माँ आपको भी तो है ठाकुर और आप तो एक ही हैं माँ ने कहा खी ऐसी बात क्या कहनी चाहिए मूर्ख लड़के मैं तो उनकी दासी हूँ तुमने पढ़ा नहीं तुम यंत्री हो मैं यंत्र हूँ तुम घर नहीं हो मैं घर जैसा कराती हो वैसा करता हूँ ठाकुर ही सब कुछ हैं उनके सिवा और कुछ नहीं है कोई कोई पाठक सोच रहे होंगे सिद्धांत पर पहुँचने को हमारे लिए इतना ही काफी है श्रीमा अपने को अवतार नहीं समझती थी उन्होंने उस प्रकार की घोषणा भी नहीं की ठाकुर ही अवतार हैं हाँ यह अवश्य है कि ठाकुर की सहधर्मिणी और साधन जगत में सैकड़ों मानवों की पद प्रदर्शिका तथा आध्यात्मिक शक्ति का प्रकृष्ठ केंद्र होने के नाते धर्म के इतिहास में उनका स्थान बहुत ऊंचा है हम ऐसे पाठकों को जरा और धैर्य से काम लेने का अनुरोध करेंगे क्योंकि घटना परंपरा हमारे विश्वास को बरबस और भी दूर खींच ले जाती है उदाहरणार्थ इतना तो कहा ही जा सकता है कि श्रीमती शैलबाला देवी ने जब एक दिन प्रश्न किया माँ आपने ठाकुर का जप तो मुझे बता दिया है अब आपका जप किस नाम से करूँगी तब श्री ने कहा राधा नाम से कर सकती हो या और किसी नाम से जैसे तुम्हें सुविधा हो वैसे ही करना यदि कुछ न कर सको तो केवल माँ कहकर करने से ही होगा दूसरी जगह उन्होंने एक भक्त से कहा था यह जो यहाँ आए हो वह तुमने कोई भाव लेकर ही किया है हो सकता है कि जगन माता समझ आए हो घटना परंपरा अथवा बातचीत के सिलसिले में इस प्रकार अस्पष्ट स्वीकृति के बहुत से उदाहरण मिलते हैं एक दिन 1919 सौ ईस्वी के अंत में जयराम बाटी में एक त्यागी भक्त श्रीमां से दुख प्रकट करते हुए कह रहे थे कि इतना देख सुनकर भी वे अपने अपनी मां के रूप में नहीं जान सके इस पर माँ ने आश्वासन दिया बेटा अपनी मां न होने से इतना आओगे क्यों जो जिसका है वह उसी का रहता है युग युग में अवतार होते हैं मैं तुम्हारी अपनी मां हूँ समय पर पहचानोगे पारिवारिक व्यवहार या जन साधारण के साथ बातचीत में सीमा का यह आत्मपरिचय एकाएक प्रकट हो जाता था अंतिम बार जयराम बाटी में एक दिन रात को नौ बजे पाचिका ब्राह्मणी ने आकर कहा कुत्ते से छू गई हूँ माँ ने कहा इतनी रात को मत नहाओ हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लो उसने कहा इसमें कैसे होगा तब माँ ने कहा तो गंगा जल ले लो इस पर भी उसका मन माना ना माना यह देखकर पवित्रता स्वरूपणी श्री माँ ने कहा तो मुझे स्पर्श कर लो इतने देर बाद ब्राह्मणी की आँखें खुली और कम से कम उस समय के लिए छुआछूत के झगड़े से उसे मुक्ति मिली उद्बोधन में श्री कृष्ण की पूजा के समय पगली मामी बड़बड़ा कर कड़वी बातें कह रही थी माँ ने पूजा समाप्त करके पगली की ओर देख कर कहा कितने मुनि ऋषि तपस्या करके भी मुझे नहीं पाते और तुम सबने मुझे पाकर भी खो दिया काशी में पगली ने सारी रात श्री माँ को गालियाँ दीं ननन मर जाए ननंद मर जाए सुबह श्री माँ उन बातों का उल्लेख करते हुए कहा छोटी बहू नहीं जानती कि मैं मृत्युंजय हूँ इस आत्मप्रकाश और आत्मगोपन को लेकर ही उनका जीवन है दूर दूर से लोग आकर देवी रूप में उनकी पूजा कर जाते हैं पर गांव वाले कुछ भी नहीं समझ पाते उनके निकट तो श्री वही बुआ मौसी दीदी आदि ही बनी रही हैं एक दिन कोई उनसे पूछ बैठा तुम्हारे दर्शनों के लिए कितनी दूर से कितने लोग आते हैं पर हम लोग तुम्हें क्यों नहीं समझ पाते हैं श्रीमान ने उत्तर दिया नहीं समझे तो क्या हुआ तुम लोग मेरे सखा मेरी सखी हो चौकीदार अम्बिका बागदी ने कहा आपको लोग देवी भगवती कितना कुछ कहते हैं पर हम लोग तो कुछ भी नहीं समझते बूझते श्री ने कहा तुम्हें समझने की ज़रूरत क्या तुम मेरे पास अंबिका भैया हो और मैं तुम्हारी शारदा बहन हूँ गाँव वालों के सुख दुख की खबर वे रखती थी तथा हर बात में आत्मीयता का बोध करती थी एक बार बांकुड़ा में अकाल पड़ा रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्य से लौटे एक साधु श्रीमा को वहाँ के लोगों की दुर्दशा का हाल सुना रहे थे सब सुनकर श्री ने चारों ओर हाथ घुमाते हुए कहा देखो बेटा माँ सिंह की कृपा से इस थोड़ी सी जगह के बीच जयराम गांव में वह सब कुछ नहीं है साधु ने कहा माँ सिंहवानी को तो हम नहीं जानते आप हैं इसीलिए यहाँ कुछ नहीं है यह सुनकर श्री माँ चुप रह गई एक दिन जयराम में उन्होंने आदमियों के उधम से उगता कर कहा देखो तुम लोग मुझे अधिक सताया ना करो इसके भीतर जो है वे यदि एक बार फुफकार उठे तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम लोगों को बचा सके और भी एक बार राधु के अत्याचारी की बातों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कुआलपाड़ा में कहा था देखो बेटी यह शरीर अपना शरीर दिखाकर देव शरीर है इसे और कितना अत्याचार सहा जाएगा भगवती न होने से क्या मानवी इतना सह सकती है देखो बेटी मेरे रहते ये कोई हमें नहीं जान सकेंगे बाद में सब समझेंगे देवी होकर भी मानवीय रूप में अवतीर्ण श्रीमा को साधारण लोग कैसे समझ पाएंगे यदि वे स्वयं न समझा दे भगवती नरलोक में आगमन करती है मनुष्यों को प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए पर मनुष्यों की बुद्धि अल्प है अतः उनके ही कल्याण के लिए देवी को अपना पूर्ण ईश्वरित्व आवृत्त रखना पड़ता है इन दो विपरीत अवस्थाओं के संघर्ष से साधारण मानवों के निकट वे अज्ञात रह जाती हैं दो चार भाग्यवान ही उनका यह भेद पकड़ पाते हैं एक दिन नलनी दीदी ने दो स्त्री भक्तों के सामने श्री से प्रश्न किया अच्छा बुआ यह तो बताओ कि लोग जो तुम्हें अंतर्यामिनी कहते हैं क्या सच में तुम ये हो माँ ने केवल थोड़ा सा हंस दिया किंतु नलनी दीदी के फिर आग्रह करने पर माँ कहा वे भक्ति से ऐसा कहते हैं मैं क्या हूँ बेटी ठाकुर ही सब कुछ हैं तुम लोग ठाकुर से ही प्रार्थना करो कि मुझे मैंपन न आए श्री माँ की यह विनय और आत्मगोपन की चेष्टा देख एक महिला ने हँसते हुए बातों बातों में कहा अनेक ही तो माँ को जगदम्बा कहते हैं पर किसका कितना विश्वास है यह तो ठाकुर ही जानते हैं हम जैसे अविश्वासियों के मुँह से ये बातें रटी हुई सी मालूम पड़ती है माँ भी हंसती हुई बोली ठीक है बेटी महिला ने और भी कहा सी माँ दया करके यदि अपना स्वरूप न समझा दे तो दूसरों के लिए समझना संभव है असंभव है बाद में कहा फिर माँ का ईश्वरित्व तो इसी में है कि उनके भीतर अहंकार का लेस तक नहीं है ये मात्र ही अहंकार से भरा है ये जो हजारों आदमी तुम लक्ष्मी हो तुम जगदम्बा हो कहकर उनके चरणों में आ गिरते हैं यदि माँ मनुष्य होती तो अहंकार से फूल कर कुप्पा उठती इतना सम्मान हजम करना क्या मनुष्य के लिए संभव है माँ ने प्रसन्न मुख से भक्त की ओर केवल एक बार ताका